सूरदास विरह पदावली गोपी विरह वर्णन चलत गोपाल के सब चले, चलत गोपाल के सब चले। यह प्रीतम सो प्रीति निरंतर रहे न अल चलत गोपाल के सब चले धीरज पहल करे की जैसी करत भले धीर चलत मेरे नैनन देखे तेहन आ चलत मेरे बलियन देखे भये अंग मन सिो हु एक न चले, चले प्राण सूरज प्रभु एकन चले प्राण सूरज सले सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी गोपाल के जाते ही सब चले गए यह प्रियतम से निरंतर रहने वाला प्रेम आधे पल भी नहीं रहा चलने में धैर्य ने पहले प्रथमता प्राप्त की वह पहले गया जैसा कि भले चतुर लोग कहते करते हैं और नेत्रों ने धैर्य को जाते देखा तो उसी क्षण उनसे आंसू चल पड़े मेरे हस्तपाद कटकादि ने आंसुओं को चलते देखा तो वे सारे के सारे शिथिल ढीले हो गए मन तो पहले ही चल पड़ा था से सब भी निर्मल भाव से चले गए किंतु स्वामी के जाने पर भी एक मात्र प्राण नहीं चला और नित्य असहनी सहने के अयोग्य वियोग के सूल से विद्ध होता रहता है लोग सब कहत सयानी बातें, लोग सब कहत सयानी बातें। कह सुगम करत नही आव सोच रहती है कहत याद चंदन सी शिशिरी सतीजनी कुम है समाचार ताते तेय अरुशिरे जाइल कहत सबे संग्राम सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी लोग तो सब चतुराई की बातें कहते हैं पर वे बातें कहने में ही सुगम है करने में नहीं आती इसीलिए वे उमंग में भर जाती है, किंतु वह उष्ण है या शीतल इसका पता तो पीछे जाकर पाती है सभी कहते हैं कि युद्ध करना अत्यंत सरल है और तलवार तो पुष्पलता के समान है किन्तु जो योद्धा युद्ध में अपना मस्तक देता है वही युद्ध का व्यवहार वास्तविक रूप जानता है बातन सबको कहु समझावे, समुझावे जिह मिलन मिले वे माधव सो विधि को न बतावे यद्यपि जतन अनेक सोच पचि त्रिया मन बिमाव तद्यपि हठी हमारे नैना अपन दिखाए भाव वा सर निशा प्राण वल्लभ तरी रसना गाव सूरदास प्रभु प्रेम ही कहिए जो कही जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सकी। अब लोग बातों से से हमारे मन को समझाते हैं किन्तु जिस विधि वे माधव मिले वह विधि रास्ता कोई नहीं बतलाता यद्यपि हम स्त्रियां अनेक उपाय सोच सोच कर थक जाती हैं तथा मन को अनेक कामों में लगा कर बहलाती हैं, फिर भी हमारे हठी नेत्रों को दूसरे का देखना अच्छा नहीं लगता रात दिन प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को छोड़कर हमारी जीव किसी दूसरे का गुणगान नहीं करती अस्तु स्वामी के प्रेम में लगने पर हमें जिससे जो कहा जाए वह कह ले गए थोरे दिन की प्रीत कर गए थोरे दिन की प्रीत कहा प्रीति कहाँ यह बिछुरनी कह वह प्रीति कहा, कह वह प्रीत कहा कह मधुबन के रीत करी गये थोरे दिन की प्रीत कर गये थोरे दिन की प्रीत अब की बेर मिलो मन मोहन अब कि बेर मिलो मधु मोहन बहुत भये प्रीत कर गए थोड़े दिन की प्रीत गए थोड़े दिन की प्री कैसे प्राण रहत दर्शन बिन बनोगे जुगबीद कृपा करो गिरधर हम ओ पर प्रेम रहो तन जीत सूर्यदास प्रभु तुम मिलन भी पर की भीत भई भूस पर, पर की भी सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है मोहन तुम थोड़े दिन का प्रेम करके चले गए कहां तो आपका वह प्रेम और कहा यह वियोग क्या मथुरा की यही रीति है मनमोहन अब के बार मिल जाओ यह उल्टी बात प्रेम के विरुद्ध निष्ठुरता बहुत हो गई तुम्हारे दर्शन बिना हमारे प्राण इस प्रकार छटपटाते रहते हैं मानो दर्शन के युग बीत गए गिरधरलाल हमारे ऊपर अब कृपा करो क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने हमारे शरीर पर विजय प्राप्त कर ली उसे जर्जर कर दिया है अतः तुम्हारे मिलन के बिना हम भूसे पर उठाई दीवाल के समान अब गिरी तब गिरी जैसी हो गई हैं। प्रीति प्रीति करी करे प्रीति करी करे छुरी गयी छुरी जैसे बधिक चुग कपटकन पाछे करत बुरी पाछे करत बुरी भूरी करत बुरी जैसे बधिक चुग कपटकन पाछे करत बुरी प्रीत करी दिन ही गरे छु मोरली मधुपचे पसारी तरफत छाड़ गए मधुबन को तरफत चाड़ी गए मधुबन को बहुरन की नी सूरदास प्रभु संग बैठी बैठी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी प्रेम करके मोहन ने हमारे गले पर इस भांति छुरी फेर दी जैसे व्याध पहले कपट पूर्वक दाना चुगा कर पीछे पक्षी के साथ घात करता है श्याम सुंदर ने मधुर वंशी ध्वनि रूपी गोंद लगी छड़ी पक्षी फंसाने का बाँस ये मयूर पिच्छ की चंद्रिका का फंदा बनाया अतः हम उनकी तिरछी चितवन के लोभवश पक्षी के समान उसमें फंस गई पंख भी फैला नहीं सकी इस प्रकार फंसा वे हमें तड़पती छोड़कर मथुरा चले गए और फिर देखभाल तक नहीं की जिससे हम अपने स्वामी के समागम रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर फिर न बैठ सकी उनका साथ फिर नहीं मिला